जुदे स्मृति पुराणार a uh -huh. की गुरहराज ओम नमो नारायण ब्रह्मसूत्र अध्याय तृतीयाध्याय चतुर्थ का सोलवा अधिकरण का अधिकरण अहिका अधिकरण का भाष्य हो गया था मुक्ति रूप फल तो नित्य है नित्य होने पर भी उसके साधन के अनुसार फल प्राप्ति में कदाचित विलंब हो सकता है उस दृष्टि से ये प्रश्न था तो उसी का उत्तर दिया गया आगे इस पाद के अंतिम अधिकरण है मुक्ति मुक्तिपलानियमाधिकरण अब इसमें ये विचार करना चाहते हैं विद्या के फल रूप में मुक्ति इस जन्म में होती है या पर जन्म में होती है किंतु तो मुक्ति अवश्य होगी मुक्ति में विलंब होने से मुक्ति नहीं होती है ऐसा नहीं होता जब प्रतिबंध का क्षय होगा तो मुक्ति अवश्य भावी है इसमें कोई आशंका नहीं करनी चाहिए ऐसे ये अधिकरण है पहले टीका में देखे न्यायाधर ने टीका नीचे विद्यारूपे फले कालोत्कर्ष अपकर्ष कृत विशेष निमो दर्शिता विद्यारूप फल में विद्या एक फल है साधन के द्वारा प्राप्त होने वाली है विद्या ब्रह्म विद्या विद्या रूप एक फल या विद्यारूप फल में काल उत्कर्ष अपकर्ष कृत काल के उत्कर्ष या अपकर्ष यानी काल के अधिकता या कम इसके द्वारा ये साधन वीर्य के अधीन रहेगा जैसा भाष्यकार ने पिछले भाषण में कहा था कि साधना अनुष्ठान के बाद उससे एक विशेष शक्ति पैदा होती है वो किसी को शीघ्र ही फल देने वाली होती है और किसी को विलंब से प्रतिबंध के अनुसार उसमें कम ज्यादा हो सकता है इत्यादि कहा था तो उसी के लिए कह रहे हैं कि ये उत्कर्ष अपकर्ष अपकर्षकृत जो विशेष नियम है वो साधन विशेषकृत वीश, है ऐसा पिछले अधिकरण में दिखाया दर्शिता संप्रति विद्या फल है मोक्ष तो विद्यारूप फल है और विद्या फल मोक्ष है साधन के द्वारा पहले ब्रह्म विद्या प्राप्त होगी और ब्रह्म विद्या के फल रूप में मोक्ष प्राप्त होगा ऐसा यहां दो पहलू है तो पहले साधन है और फिर उसके द्वारा प्राप्त विद्या और विद्या का जो फल है वो मोक्ष है इसलिए संप्रति विद्या फले मोक्षे विद्या फल मोक्ष में कस्यचिद विशेष नियम से अभाव दर्शे थे उसमें कोई विशेष नियम नहीं कोई विशेष उसमें नहीं कहा जा सकता विद्या प्राप्त हो जाने पर मोक्ष फल होगा या नहीं होगा इसमें कोई आशंका नहीं है विद्या प्राप्त पुष्कल विद्या प्राप्त हो जाने पर मोक्ष फल अवश्य होगा विद्या प्राप्ति में ही सारी बाधाएं आने की संभावनाएं हैं विद्या प्राप्त होने के बाद में कोई फल में भेद नहीं होगा हो ये इस अधिकरण में निश्चय किया है तो संप्रति विद्या मोक्षे कस्य ची विशेष नियमस्य कोई भी विशेष नियम नहीं इसलिए ब्रह्मज्ञानी होने के बाद में ब्रह्मज्ञानी के स्वभाव में या ब्रह्मज्ञानी के आचार विचार को लेकर के भी कोई भेद नहीं माना जाता विद्या की दृष्टि से प्रारब्ध की दृष्टि से भेद होता क्योंकि शरीर में भेद होता है शरीर के द्वारा आ, वो कर्म चलता है तो उसी में प्राप्य प्राप्य में भेद हो सकता है कोई बहुत कार्य करने वाले होते हैं कोई कार्य नहीं करने वाले होते हैं कोई राजा के समान होता है कोई भिक्षु के समान होता है तो कोई भी किसी भी प्रकार जैसे जैसे उनका प्रारब्ध कर्म देगा वैसा होगा तो शरीर को लेके भेद तो होता है इसके विषय में अगले अध्याय में भी आएगा किंतु विद्या के फल रूप में भेद नहीं फल रूप में वेदांत में भेद नहीं माना जाता वो तो यहां तक ब्रह्मा जी को भी यदि ब्रह्मज्ञान हुआ हो तो जैसा यहां भूलोग में जिसको भी ब्रह्मज्ञान होता वैसे ही ब्रह्मज्ञान होता ब्रह्मज्ञान में कोई भेद नहीं होता यदि ज्ञान की स्थिति है तो बाकी कर्म उसके साधन रूप में भी भेद हो सकता है ये ये विशेष नियम से अभाव दर्शे इसलिए इसमें कोई विशेष नियम नहीं है क्योंकि कब कदाचित शंका हो सकती है जब साधन में विशेष नियम आ गया तो साधन के फल में भी विशेष नियम आ, आ जाता है बोलते है ऐसा नहीं है यहाँ विद्या के साधन में विशेष नियम है लेकिन विद्या के फल मोक्ष में विशेष नियम नहीं है वो एक रूप है यही इस अधिकरण का विचारणीय विषय है पहले न्याय संग्रह देखिए काष्ठ उपचय अपजयाभ्या ज्वाला उपचय अपजय दर्शना जैसे काष्ठ है जो लकड़ी ईंधन के रूप में जलाने के लिए डाली गई है उस लकड़ी के अधिकता अथवा यदि काष्ठ लकड़ी यदि सुखी है तो उसमें भेद होता है जलने में भेद होता है ये गीली लकड़ी है तो समय लगेगा उसमें धुआं भी निकलेगा कदाचित बीच में बुझ जाएगा और पुनः उसको प्रज्वलित करना पड़े ऐसे सब होता है गीली लकड़ी काष्ठ तो वो भी है किंतु सुखी लकड़ी है सब तैयार है तो जैसे ही आग लगती ही वो जलने लगती है और बीच में रुकती नहीं पूरा जल करके संपूर्ण हो जाती है तो ये जैसे लकड़ी में उपचय अपचय होता है उसी के अनुसार ज्वाला में भी उपचय अपचय होता है यानी कुछ कम ज्यादा रहता है उपजय का अपजय का उपचय माने ज्यादा अपजय मैने कम तो उपचय अपजय वहां भी रहेगा जैसा जैसा होता है उसी प्रकार रहेगा ऐसे कोई साधक जो है ना सुखी लकड़ी के समान होता है उसमें वेदांत के या उपदेश के चिंकारी पड़ने से ही वो तुरंत जल करके तैयार हो जाती है और कोई साधक ऐसा है पूरी गीली लकड़ी है उसमें जो है फिर क्या क्या करना पड़ता है उसको सुखाना भी पड़ेगा फिर बार बार करना पड़ेगा धुआं भी करेगा कभी कभी जो है पेट्रोल भी डालना पड़ता है, है जलने के लिए आ, ऐसे सब करना पड़ता है वो ऐसा होता है तो वो तो दिखाई गया है हाँ ऐसा होता है कभी कभी पीटना भी पड़ता है तो पीटते हैं ना कभी उसको ठीक करने के लिए वैसा भी करना पड़ता है सब कुछ करना पड़ता है ये लकड़ी का जैसे स्वभाव है वैसा ही होता है कहा अब उदाहरण तो ये पहले अन्यत्र भी दिया है या उन्होंने उसी उदाहरण से कहा कि ज्वाला उसी के अनुसार बदलेगी अब कोई लकड़ी अच्छी तरह जलती है तो आपको ये समझना चाहिए सुखी है तैयार लकड़ी है तो इसलिए जल रही है नहीं जलती है समय ना चाहिए तैयार नहीं है लग रही ऐसा इसी में इसी प्रकार श्रवणादि अंतरंग बहिरंग बहिंग तदाभ्यासादि साधन उपजया अपजयाभ्यास इसी प्रकार यहां दाष्टान में श्रवणादि के अंतरंग साधन और बहिरंग साधन की कितनी पुष्टि होती है कितनी वृद्धि होती है कितनी दृढ़ता है उसी के श्रवणादि अंधरंग बहिरंग साधन श्रवणादि साधन के बताया बहिरंग साधन जो यज्ञादी है भी बताया तद अभ्यासादि आदि साधन उपजय अपजयाभ्यास उसके अभ्यास से जो साधन का कम और ज्यादा होना इसी के द्वारा विद्यायाम अभी भावात विद्या में भी उपचय आदि भाव हो सकता है उससे जो उदित विद्या होगी अब जो कमजोर श्रवणादि से उत्पन्न विद्या कैसे पुष्कल हो सकती है को पूर्ण कैसे हो सकती है तो कमजोरी रहेगी और जो पूर्ण श्रवणादि साधन से उत्पन्न विद्या तो पूर्ण रहेगी ऐसा होना चाहिए तब क्या है विद्यायाम अभी उपजय अवचय भाव हो जाएगा तो मुक्त हुआ अभी उपजय आदि भावे स्वर्ग आदि फलव प्राप्त तब तो मुक्ति में अभी उपजयजय हो जब बुद्ध विद्या में उपचय अपचय भाव है साधन में उपचय अपचय भाव है इसलिए विद्या में उपचय अपचय भाव और विद्या में उपचय अपचय भाव होगा तो मुक्ति में भी भाव, सभी में होगा लगातार चलते रहे जैसे स्वर्ग आदि फल में होता है तो स्वर्ग आदि में भी ऐसा है स्वर्ग में भी अनेक प्रकार की स्थिति है किसी को इंद्रपद प्राप्त होता है किसी को वरुणादि देवता पद प्राप्त होते हैं कोई और होता है कोई वहां देवता सामान्य देवता बनते हैं तो ऐसे अनेक प्रकार होता है तो इसलिए स्वर्गा फल में भी जैसा अलग अलग माना जाता है ऐसा यहाँ मुक्ति फल में भी उपचय अपचय हो सकता है साधन के कम ज्यादा को मान करके ऐसा प्राप्ते ये पूर्वपक्ष है पूर्व का अभिप्राय ऐसा क्यों युक्ति ऐसी कहती है जहा भी ऐसा देखा जाता है जो भी कार्य में देखते हैं वो कार्य के साधन के स्वभाव के अनुसार उत्तम मध्यम अधम आदि स्वभाव के अनुसार फल में भी स्वभाव दिखाई देता है। और कर्ता के अधिकार में भी तीन प्रकार के होते हैं उत्तम अधिकारी मध्यम अधिकारी, अधम अधिकारी ऐसे होते हैं अनेक प्रकार के अधिकारी होते उसी से भी मान होता है इसीलिए युक्ति तो ये कहती है तो ऐसा ही वहां भी होना चाहिए यदि विद्या प्राप्त हो भी गई तो उसमें भी कुछ भेद रहेगा जो उत्तम श्रवणादि से प्राप्त हुआ वो विद्या तो अच्छी रहेगी और ऐसा नहीं हुआ तो वो अच्छी नहीं रहेगी ये फल में भी होगा भेद ऐसा प्राप्त होने पर ये एक पक्ष है पूर्व पक्ष प्राप्त हो गया तब कहते हैं ऐसा नहीं होता है मुक्तिस्वूप ब्रह्माइक्य अवधारणा, शास्त्र विरोधा अनुमानस्य निवर्तनीय चित्त विक्षेप ये देखिए मुक्तिस्वूप को ब्रह्म एक विद्या रूप में कहा गया मुक्ति का स्वरूप मुक्ति यानी आत्मा च मुक्ति यहां बोलेगी ब्रह्म च मुक्ति ही। ब्रह्म ही मुक्ति है तो ब्रह्म मुक्ति स्वरूप होने से ब्रह्म में जैसा उपजय अपजय भाव किसी भी परिस्थिति में कथनजित भी कैसे भी नहीं आता है किसी भी कल्पना से भी ब्रह्म में कम ज्यादा भाव नहीं हो सकता वो पूर्ण होता है तो पूर्ण होने का अर्थ है एक काल में पूर्ण ऐसा नहीं सर्व काल में पूर्ण है इसलिए ब्रह्म प्राप्ति रूप जो मुक्ति है मुक्ति स्वरूप में ब्रह्म रूपत्व अवधारण किया ब्रह्म के ऐक्य रूप अवधारण किया इसलिए उसको कोई भी प्राप्त करता उस ब्रह्म को ब्रह्माजी जो सबसे बड़े बुद्धिमान है ब्रह्मा जी प्राप्त करता है बृहस्पति प्राप्त करता है इंद्र प्राप्त करता है अथवा मनुष्य में जो श्रेष्ठ बुद्धिमान षडंग वेद ब्राह्मण प्राप्त करता है और कोई अन्य वर्ग जाति कोई भी कोई भी प्राप्त करता है तो कोई भी प्राप्त करेगा तो वो पूर्ण ब्रह्म को ही प्राप्त करेगा अपूर्ण ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकता उसका कारण क्या है उसका साधन यदि पूर्ण हो गया तो साधन हो गया तो प्राप्ति पूर्ण हो और साधन पूर्ण नहीं है तो ब्रह्म अपचय रूप में यानी कम रूप में कभी प्राप्त नहीं होता होता है तो पूरा होता है नहीं तो नहीं होता नहीं ऐसा ही होता है थोड़ा थोड़ा ब्रह्म प्राप्ति ऐसा नहीं होता बाकी में तो होता है अल्पाप अल्पा अल्पा प्राप्त करते जितने भी लौकिक साधन साध्य है इसमें इसी प्रकार का उपचय अपचय भाव की कल्पना कर सकते हैं आप किन्तु ब्रह्म में और मुक्ति में नहीं कर सकते तो मुक्ति स्वरूप ऐक्य रूप जो ब्रह्म है उसमें एक ही अवधारणा है एक ही निश्चय है ऐसा होने से यदि उसमें कम ज्यादा की बात करते हैं तो शास्त्र विरोधा तथा तो शास्त्र के साथ विरोध होगा शास्त्र कहता है पूर्ण मद पूर्ण पूर्णाद पूर्ण वो पूर्ण रहता है और उससे कोई उत्पन्न भी होता है तो वो भी पूर्ण होता है और पूर्ण से रह करके पूर्ण में प्राप्त करके पूर्ण को ही शेष रखता यानी पूरे टोटल पूर्ण ही होता है पूर्ण से पूर्ण के साथ डिवाइड करो तो भी पूर्ण ही होता है और उसको मल्टीपे करो तो भी पूर्ण होता है गुण न करो तो भी होता है घटाओ तो भी होता है वो तो होता है सब में होता है ऐसे पूर्ण है वो पूरा ही होता है इसीलिए उस पूर्ण को आप अपूर्ण करके प्राप्त करने की चेष्टा ना कर सकते वो तो उसका कोई अर्थ ही नहीं होता इसलिए वो शास्त्र विरोध है फिर कहते हैं कि ये जो साधन में भेद है फिर विद्या में भी भेद तो मानना पड़ेगा अब साधन में भेद है विद्या में भेद नहीं है आ, तो फिर साधन का भेद मानना भी आवश्यक नहीं अब कोई भी थोड़ा साधन करता है तो उसको भी पूरी विद्या प्राप्त हो जाती ऐसे कैसे होगा तो कम करने वाले को कम मिलना चाहिए ना ये तो अन्याय होगा जो कम करता है उसको भी उतना ही होता है और ज्यादा करता है उतना उसको भी उतना ही होता है ऐसे कैसे हो न्याय तो ये कहता है जो कम करेगा तो उसको कम मिलना चाहिए ज्यादा करेगा तो ज्यादा मिलना चाहिए अपूर्ण करेगा तो उसको भी उसको पूर्ण मिलेगा ऐसा कैसे होगा बोलते हैं इसमें ऐसा है ना आपका जो चिंतन है वो साधन के स्तर पर ही है उस साधन के स्तर में वहां भेद तो होता है वो हम मानते हैं उसमें तो अनेक भेद होता है इसलिए कहते हैं कि निवर्तनीय चित्त विक्षेप उपजयादि भाव तन निवृत्त हो साधन उपजयादेव विपक्ष याद कहते हैं ये जो साधन आप किसके लिए कहते हैं कि चित्त विक्षेप को कम करने के लिए या चित्त विक्षेप को ठीक करने के लिए साधन तो यही है ना आंतरिक साधन श्रवण मन कुछ सब करके अंत में जाकर के एकाग्रता करके, करके समाधि लगा करके निविध्यासन के द्वारा मन में भाव लाना है वो ब्रह्मागार तो निवर्तनीय जो चित्त विक्षेप है निवर्तन करने योग्य जो चित्त विक्षेप है उसमें उपचय आदि उसमें उपचय आदि भाव है उपचय आदि भाव का अर्थ उसमें कम ज्यादा भाव होता है कम ज्यादा थोड़ा कम होता है कभी ज्यादा होता है वो चित्त विक्षेप में निवर्तनीय उपाय में ऐसा हो जाएगा और तन निवृत्त इसीलिए ये चित्त विक्षेप को निवृत्त करने में ही साधन के कम ज्यादा होने की बात है इसलिए चित्त विक्षेप और इसके साथ उसका कोई संबंध नहीं वो तो पूर्ण होता है जैसे सुषुभि में भी अनुभव पूर्ण ही होता है और जो भी सो गया हो वो सो ही गया है फिर तो उसके बाद तो पूरा ही होता है और उसको अन्य में कोई अलग अलग करते हैं ऐसा या नहीं होता तो इसलिए जो जिसमें जिसका संबंध है उसका उतना ही फल होगा तो कम होगा तो कम होगा ज्यादा होगा तो ज्यादा होगा आपको चित्त का चित्त को समाधान करने के लिए जो साधन आपने पूर्ण रूप से किया हो तो चित्त का समाधान पूर्ण होगा नहीं तो नहीं होगा तो तन निवृत्त हुए साधन उपजया उपजयादे उपक्ष साधन के जो उपचय अपचय दोनों कम ज्यादा उसी में वो हो गया और साधन से जब आगे बढ़ गया प्रश्न होता है कि कम साधन किया तो फल कैसा होगा यह तो कोई भी दृष्टांत आपको नहीं मिलता जिस साध्य को साधन प्राप्त करने के लिए जो साधन चाहिए साधने के लिए जो साधन चाहिए उस साधन को कम कर दिया तो साध्य प्राप्त होता है करके कोई भी उदाहरण आपको नहीं मिलेगा तो जिस साध्य को सिद्ध करने के लिए जो साधन करना है जितना करना है जब वो पूरा होगा तब फल प्राप्त होगा अन्यथा तो नहीं होता है ना थोड़ा करेंगे तो पूरा फल मिलता है ऐसा कहाँ है कोई उदाहरण ऐसा मिलेगा नहीं इसलिए साधन में संबंध करने का अर्थ फल के साथ संबंध है ऐसा नहीं साधन पूरा हो तो फल प्रकट हो जाएगा साधन पूरा नहीं हुआ तो पूरा नहीं हुआ ऐसा ही अच्छा एक साध्य के लिए समझ लो एक साध्य है हमारे पास ब्रह्म है या कोई भी साध्य है उस साध्य को प्राप्त करने के लिए निश्चित साधन की आवश्यकता अब वो निश्चित साधन में अधिक साधन कर सकते हैं क्या मतलब साध्य को प्राप्त करने के निश्चित साधन के अधिक साधन आपने कर दिया मतलब एक्स्ट्रा कर दिया हो सकता है ऐसा नहीं होता ये एक्स्ट्रा नहीं चलता जितना करना है उतना करने वो पूरा होता ही फल प्राप्त होता है तो कम कर सकता है क्योंकि अभी आप करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे हैं ऐसा कम कर सकता और कम करने पर उसका फल तो आ, नहीं होगा और जब पूरा हो गया तो उसका फल होगा फिर तो उसको एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता है और अतिरिक्त करने की आवश्यकता है सिद्ध हो गया कार्य इसलिए साधन में यह सब गोलमाल है कभी कम कभी ज्यादा और ऐसे होता है और साध्य को लेकर के ऐसा विचार नहीं है तो साधन में ही वो विचार है तन निवृत्तौ एवं साधना उपचार देर उपक्षण विद्याचि अभिव्यक्ति संभवाच क्या है वहां होता क्या है कि कलुषादि प्रतिबंध निवृत्ति में चिराचिर विचार होता आपके मन में ज्यादा दोष है ज्यादा कलंग है तो पहले शरीर का दोष निवारण हो क्रम से करना है तो शरीर दोष निवारण इंद्रिय दोष निवारण फिर प्राण दोष निवारण यानी जो शक्ति का प्रवाह है उसके दोष में उसका निवारण और उसके बाद मन दोष निवारण फिर बुद्धि दोष निवारण तब जाकर के अहंकार शांत होगा तब फिर आपको साधन पूरा हो जाएगा इससे लंबा है तो कल कालुष्य ये जब मुक्ति के विषय में हम विचार करते हैं कालुष्य एक तरफ नहीं है इन सभी साधनों में कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से कुछ न कुछ कालुष्य है दोष है तो कलुषा आदि प्रतिबंध अब वो कालुष्य रहने से प्रतिबंध होता है कोई कलुष है दोष है तो प्रतिबंध होगा ना वो प्रतिबंध रहेगा तो उसकी निवृत्ति के द्वारा उसके निवृत्ति में चिराचिर द्वारा उसकी निवृत्ति में ज्यादा समय कम समय लग सकता है कहीं कम है कहीं ज्यादा है ऐसा समय लग सकता है ये कालुष्य के निवृत्ति में अब देखिए एक व्यक्ति के शरीर में या मन में बहुत घना कालुष्य भरा हुआ बहुत ज्यादा है वो भी घना है ठोस हो गया तो ऐसे में थोड़ा उनको पिकालने के लिए थोड़ा समय लगेगा और किसी किसी का जैसा अहंगार होता है बहुत ठोस होता है उनको हिला नहीं सकता और उनको धीरे धीरे फिर पिकलाना पड़ेगा हिलाना पड़ेगा हिला हिला करके वो वो करना पड़ेगा इसलिए वहां नियम कड़ा नियम रखना पड़ेगा फिर वो नियम पालन नहीं करेंगे तो दंड देना पड़ेगा वो सब कुछ करना पड़ेगा तब जाकर वो पिघलेगा ये नहीं पिघलेगा तो जाएगा वहां वो काम का नहीं है वो क्या करेंगे वो तो वो उनका अहंगार पिघला ही नहीं तो आगे बढ़ेगा कैसे तो ऐसे ही शरीर में भी होता है शरीर में भी कोई दोष है तो कोई दोष तो थोड़े देर में कुछ दिन में ठीक हो जाता है और कुछ दोष तो समय ज्यादा लगता है मन में भी ऐसे इसलिए आप जितने भी साधन करते हैं योग हो सा, भक्ति हो ज्ञान हो विचार हो कुछ भी साधन हो ये सारे चिराचिर काल के द्वारा ये प्रक्रिया चलती रहेगी निरंदर चलती रहेगी कभी एक जन्म में कभी दो जन्म में कभी अनेक जन्म में हो सकता जैसा कल कहा था कोई एक बार सुने तो विज्ञान हो जाता बार बार सुनते रहे तो भी नहीं जान होता है ऐसे भी होता है तो पता ही नहीं चलता ना तो अब जो भी विषय अध्ययन करते हैं उसमें हम कितनी तैयारी करते हैं वो तैयारी के अनुसार उसका फल होता है हम कितने भाव से जब तब संध्या पूजा आदि करते हैं उसका उतना फल होगा और उसमें वो कार्य में दोष नहीं है आपके यो, आपकी योग्यता में दोष है योग्यता तो आपको बना है और उसके लिए जो सहायता चाहिए वो सहायता लेनी ऐसा करके होता है इसलिए कभी भी हमारे दोष के लिए अन्य पर दोष मंडारना नहीं चाहिए न उनके दोष के आरोप करना चाहिए जो आ, जो भी कमी है वो अपने ऊपर लेकर के उसी पर विचार करना चाहिए न शास्त्र में कोई दोष होता है न शिष्टा जो है हमारे जो परंपरा के आचार विचार है उसमें कोई दोष होता है गुरुवचन में दोष होता है किसी में नहीं होता वो तो दोष तो हमारे अंदर होता है मन के अंदर होता है इसलिए उसको निवारण करने में सब मेहनत करनी पड़ेगी तो उसको निवारण करने में कभी बहुत मेहनत करना पड़ता है ऐसे शिवानी स्वामी जी महाराज स्वाम ने अपने कई ग्रंथ में सब लिखा है उन्होंने बोला ये बहुत ऐसा कठिन इतना कठिन है कि आपके जो हो जितने भी हड्डी है वो हड्डी को पीस करके चूर्ण बना करके गोल करके पीना पड़ेगा ऐसा उतना कठिन है ऐसा लिखा श्रम निरंतर करना पड़ेगा तो अब हड्डी निकाल करके पीने का मतलब नहीं मतलब उतने परिश्रम उसमें चाहिए तब जा करके ये साफ होगा कालुष्य निवारण होगा और मन स्वस्थ होगा और खुल जाएगा ऐसे आसानी से प्राप्त होने वाला नहीं यदि आपके पूर्व कर्म के अनुसार पूर्व प्रारब्ध के अनुसार आपके अंदर कालुष्य कम है तो आप भाग्यवान है आप उत्तम है भाग्यवान है तो आप कम प्रयत्न से प्राप्त कर सकते हैं नहीं तो निरंतर करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं ऐसा होता है। तो इसलिए ये इसमें चिराचिरा विचार सारे जितने शास्त्र का विचार सब यहीं तक है फिर से आगे विद्यायाम अभी चिराचिर अभिव्यक्ति संभवाच न मुक्तौ उपचयादिभाव ये कालुष्यादि प्रतिबंध के चिराचिर चिरा मन कम ज्यादा समय के अनुसार जैसा होता है उसी को लेकर के विद्या उत्पन्न होने में कम ज्यादा समय लगेगा विद्या के अभिव्यक्ति में चिराचिर भाव का कंपेरिजन रहेगा लेकिन न मुक्तौ विद्या उत्पन्न होने के बाद में जो मुक्ति होती है उसमें चिराचिर थिरा विवाह नहीं होता ये ये वेदांत में ऐसा माना है और अन्यवादी तो ऐसा नहीं मानते अन्य कहवादी तो मुक्ति में भी भेद मानते मुक्त में भी भेद मानते अनेक प्रकार के मुक्त बोलते हैं हम तो मुक्ति और मुक्त में भेद नहीं मानते जो जो मुक्त हुआ वो वैसा ही हुआ जैसे वामदेव ऋषि को ज्ञान हुआ तो आपको ज्ञान होगा तो भी आपको भी वैसे ही अब उनको जैसा हुआ वैसा नहीं होगा ऐसा नहीं उसमें कम ज्यादा हो ही नहीं सकता इसीलिए न मुक्त उपजयादिभाव इत्युतम मुक्ति में भाव नहीं है ऐसा कहा गया है यही यहां इस इस तरह का विषय है सूत्र देखिए मुक्तफलायमस्तवस्थावधते स्तवस्थावधते तो एवं मन इसी प्रकार से एवं जैसा उत्कर्ष अपकर्ष भाव विद्या और साधन के संबंध कहा गया है उसी प्रकार मुक्ति फला मुक्तिफला मुक्ति फल में ऐसा कोई विशेष नियम नहीं है फल सामान्य है यानी तो कोई विशेष मुक्ति हो जाती है ऐसा नहीं है मुक्ति फला अनियम अनियम का अर्थ विशेष नहीं है कोई विशेष नियम उसमें नहीं है तद अवस्था अवध्रते है तद अवस्था अवध्रते दो बार कहा क्योंकि ये अध्याय समाप्त हो रहा है इसलिए उस अवस्था को उसी प्रकार ही जाना गया उस अवस्था की प्राप्ति में कोई भेद नहीं माना गया मुक्ति अवस्था ब्रह्म रूपता है मुक्ति अवस्था आत्म रूपता है इसलिए वो निश्चित ही उस फल को ही वैसे ही देने वाली होती है इसलिए उस अवस्था में कोई भेद नहीं तदवस्था अवधति अवधति मैंने निश्चित ऐसे शास्त्र में मुक्ति अवस्था का निश्चय किया भाष्य में देखिए यथा मुमुक्षोर विद्या साधना अवलंबिना साधन बीज विशेषात विद्या लक्षणे विद्यालक्षणे फलेहिक आनुष्मिक फलत्वकृतों विशेष नियमों दृष्ट जैसे आप मुमुक्षु के लिए विद्या साधन को अवलंबन करने वाले जो मुमुक्षु है उनके लिए पिछले अधिकरण में ये विचार किया कि साधन वीर्य विशेषात साधन के वीर्य में जो विशेष है साधन के शक्ति में जो विशेष है उसको लेकर के विद्याफले विद्याफल में भी वाला ऐहिका मुक्म फल तो कृता इस लोक में परलोक में होने वाले भेद को लेकर के कहा था वो विद्या उत्पन्न होने में इस लोक में भी हो सकता है परलोक में भी हो सकता ऐसा कहा था अनेक जन्म संसिध स्तोयादि पर द्वारा विशेष नियम दृष्ट वहां कहा गया है वो तो माना है एवं मुक्तिलक्षण भी उत्कर्ष अपकर्ष कृत कश्चि विशेष नियात तो यहां किसी की शंका हो सकती है कि इसी प्रकार मुक्ति लक्षण में भी मुक्ति लक्षण फल है या उसमें भी उत्कर्ष अपकर्ष कृत कोई शंका कोई विशेष प्रतिनियम हो सकता है ऐसी शंका होने पर इसका उत्तर यह सूत्र है गाभाषी ठीक टीका मैं विद्या भलम मुक्तिर्षय सा किम विद्यावध उत्कर्ष अवकर्ष विशेषवती विद्या में तो उत्कर्ष अवकर्ष है इसी प्रकार मुक्ति फल में भी कोई विशेष है क्या किम वल फलस्य उभयदा दृष्टे संशय फल दोनों प्रकार से देखा गया है क्योंकि उत्कर्ष अवकर्ष में फल में भी उत्कर्ष अवकर्ष देखा गया प्रकृत विद्या फल से प्रसंग पादादि संकती ये प्रकृत विद्या जो मुक्ति फल है यह निरिश्चय होता है इसमें कोई कम्पेरिजन नहीं कोई सुपरलेटिव डिग्रीज इसमें नहीं है पूर्व पक्ष मोक्ष कर्म साध्यता असिद्धि पूर्व पक्ष में मोक्ष जो है कर्म के द्वारा सिद्ध होता है पूर्व पक्ष जैसा कहा था पुरुषार्थाधिकरण जो पहला अधिकरण में आया था उसमें इसको लेकर विचार किया था और सिद्धांत में होगा तो ज्ञान ऐक्य साध्यव ज्ञान एक साध्यत्व तत्सिद्धि तो सिद्धांत में तो ज्ञान के द्वारा ये साध्य होता है ज्ञान के द्वारा जो कुछ साध्य होता है वो पूरा ही होता है कुछ ज्ञान के द्वारा जो विषय साध्य होता है ना प्राप्त होता है वो नहीं होता। जैसे रज्जु में आपने सर्प को देखा सर्प का भ्रम हो गया भ्रम होने के बाद सारा संसार वहां खड़ा हो गया दुख हो गया ये हो गया वो हो गया सब कुछ हो गया तो अब उसके बाद में बाद में ज्ञान हो गया ज्ञान होने के बाद जब रज्जू को देखा रज्जू को जाना यही तो ज्ञान होना ही होता ये सर्प न आयम ना एम सर्प है ये, ये रज्जू है ऐसा ज्ञान होना किंतु जब वो ज्ञान होता रज्जू का ज्ञान होता वो पूरा ही होता मतलब वो रज्जू को आप जाना तो जाना ही है नहीं जाना तो नहीं जाना नहीं जानने के कारण सर्प सर्वभ्रम हुआ था अब जान लिया जान लिया तो उस रज्जू का एक भाग मतलब उसके सिर के भाग में फिर सर्प रहेगा पूंछ के भाग में सर्प रहेगा बीच के भाग ऋषि बन जाएगा पहले ये बनेगा पहले वो बनेगा फिर यह पूंज से सिर की तरफ धीरे धीरे धीरे वो सर्प जो है हटते जाएगा फिर कुछ नहीं होता ऐसा होता है क्यों नहीं होता है इसलिए नहीं होता है कि ज्ञान जब फल देता है तो पूरा ही देता है थोड़ा नहीं दे सकता अब आप सोचेंगे अभी ब्रह्मसूत्र पढ़ रहा ब्रह्मसूत्र तो हमने प्रथम अध्याय से प्रथम सूत्र से शुरू करके अभी देहांत तक पहुंच गया और इतने सूत्रों में धीरे धीरे तो ज्ञान की वृद्धि हुआ और देखते देखते तो कभी कई लोग तो कई साल से देख रहे हैं अभी भी उनको कहाँ टीका है कहां वो है ये पकड़ना भी नहीं आता ऐसा भी होता है अभी भी मतलब प्रगति चल ही रही है अभी पता ही नहीं चल रहा चलता है कि कौन से टीका में कहा देखना है ये कहाँ देखना है वो आ, फिर पलटना पड़ता है मालूम नहीं पड़ता वो भ्रम में रहता है ऐसा भी होता है इतने करने के बाद भी ऐसा होता है ये क्यों है क्योंकि ये ज्ञान नहीं हुआ केवल ज्ञान के साधन का अभ्यास चल रहा इसलिए इसमें अभी शब्द कितने बार भी सुना होगा वो भी नहीं आया ऐसा भी हो सकता अब हमारा कितना साल तीन साल हो गया लगभग तीन साल चार साल हो गया तीन साल हो गया तो तीन साल में इतने समय में आ, कितने बार आए हुए शब्द होंगे कितने बार ये ब्रह्म के बारे में कहा होगा कितने बार ये युक्तियां दी होगी कितने, कितने उदाहरण दिए और कितने हमारे स्मरण में है तो ये ज्ञान कह सकते हैं क्या ये ज्ञान नहीं है ये ज्ञान का अभ्यास आप करने का प्रयत्न कर रहे हैं और उसमें कुछ कुछ पकड़ में आया ऐसा नहीं कि कुछ नहीं आया कुछ नहीं आया ऐसा तो नहीं हो सकता कुछ तो आया होगा क्योंकि वो मनुष्य का जीव है मनुष्य जीव के अंदर खोपड़ी के अंदर कुछ भी दिमाग का थोड़ा भी अंश है पूरा नहीं है थोड़ा भी है तो कुछ तो आया ही होगा इतने सुन सुन के कुछ तो आया लेकिन ज्यादा नहीं आया अभी और हम सोच रहे हैं कि और हमारा इंप्रूव होते जाएगा अंत तो तक कम से कम ब्रह्मसूत्र का पुस्तक पूरा होने तक ये टीका कहाँ है टिप्पणी कहाँ है ये इतना भी समझ में आ जाए तो ये ऊपर नीचे हो जाए तो भी बड़ी बात है कम से कम वो पुस्तक से परिचय तो हो गया बाकी कुछ नहीं हुआ ऐसा भी होता है तो इसको ज्ञान कह सकते हैं क्या नहीं कह सकते क्योंकि ज्ञान जब होता है तो पूरा होगा या नहीं होता है तो नहीं होगा वो ज्ञान में कोई कंडीशन नहीं चलता ज्ञान के साधन में कंडीशन कर सकते अब जैसे रज्जू को देखने में कम प्रकाश हो या ज्यादा प्रकाश हो या प्रकाश में कोई कलर आ गया हो पीला प्रकाश लाल प्रकाश ऐसे भी होता है लाइट अलग अलग कलर वो सब हो सकता है लेकिन सीधा रज्जू को जानना वहां विषय है रज्जू को जानने में आधा जानना पूरा जानना नहीं हो सकता जानेंगे तो जानेंगे नहीं तो नहीं जानेंगे अब दूसरा यहां एक और होता है कोई कोई ऐसे विषय होते हैं कि अभी एक वस्तु यहां रखी है तो आप वहां से देखते हैं तो इस वस्तु का एक भाग का ज्ञान होता है एक भाग का नहीं होता क्योंकि वो क्या है कि उस वस्तु को देखने में आपकी दृष्टि जो है ना वो सब और नहीं घेर सकती है दृष्टि तो थ्री टू डायमेंशनल अथवा थ्री डायमेंशनल मैक्सिमम उतना ही होता है और उसी से अलग डायमेंशन में होगा तो वो नहीं देख सकते इसलिए ये ये वस्तु कभी भी आपको पूरा दिखाई नहीं पड़ेगी किसी भी हालत में ऊपर से देखो नीचे से देखो आप शीर्षासन में खड़े होकर के देखो इसलिए कुछ भी करो एक भाग इसका लुप्त रहेगा तो वो क्या है कि वस्तु आकारवान है और आकारवान वस्तु में आप दृश्य माध्यम से देख रहे हैं तो दृश्य माध्यम में एक भाग का दूसरे हो सकता ये आकारवान वस्तु का स्वरूप है इसमें भ्रम नहीं है भ्रम से ज्ञान की प्राप्ति होती है वहां पूरा होता है और जो आकारवान वस्तु के विषय में होगा तो आकार का एक अंश का ज्ञान होगा पूरा का नहीं होगा इसलिए ब्रह्म तो आकारवान नहीं है निराकार है इसलिए होगा तो पूरा होगा नहीं हो तो नहीं होगा आकारवान में एक अंश का होता है एक अंश का नहीं होता तीन अंश का हो सकता है एक अंश का नहीं हो सकता ये विषयों के संबंध में होता है लेकिन जहां भ्रम हुआ हो यानी अन्य वस्तु को आप अन्य समझा हो वहां अधा अधूरा ज्ञान ऐसा नहीं होता ये दोनों में भेद होता है इसलिए जगत को या शरीर आदि को आत्मा समझना आत्मा को अनात्मा समझना ये भ्रम के कारण हुआ है इसलिए इसमें ऐसा ही पूरा ज्ञान होगा नहीं तो नहीं होगा तो एवं मुक्ति लक्षणे उत्कर्ष अपकर्ष आदि भाव ये विशेषकृत नहीं है ये कहा एवं मुक्ति फले अनियम आगे भाष्य देखिए खुद मुक्ति फले भूदो विशेष निम्न आशंकित सूत्रकार मुक्ति फल में कोई भी इस प्रकार का विशेष नियम कल्पना नहीं कर सकते कुत तदवस्थ अवधते ये नियम बताया सूत्र हेदु बता रहे तदवस्थ अवधी है तवावस्थ अवदृदी मन मुक्ति अवस्था ही सर्वेदातेशु एक अवधार्यते अब ये देखिये मुक्ति अवस्था के बारे में वेदांत का क्या विचार है आपको इस भाष्य वाक्य में अंत तक मालूम हो जाएगा इतने तक मुक्ति को हम क्या मानते हैं तो मुक्ति अवस्था मुक्ति अवस्था वेदांत में कह रहे हैं सर्व वेदांतेश सभी वेदांत में मुक्ति अवस्था को एक रूप में कहा इसलिए यहां सारुप्य मित्ती सालोक्य मित्त सायुज्य मुक्ति इत्यादि मुक्ति का भेद हम नहीं मानते हमारे यहां एक ही मुक्ति है सभ्यो मुक्ति और दूसरी मुक्ति क्रम मुक्ति है वो बाद में जन्मांतर में जाके प्राप्त होता है क्योंकि यहां उनका ज्ञान पूरा नहीं हुआ था वहां जाके पूरा हो जाता है वो तो क्रम मुक्ति है लेकिन मुक्ति तो एक रूप है वो सद्य प्राप्त हो जाए या क्रम से वहां जाके प्राप्त हो जाए जब प्राप्त होएगी तो वो एक रूपा ही रहेगी अन्य प्रकार से मुक्ति नहीं मानते तो इसलिए मुक्ति अवस्था ही सर्व वेदांतेश सम है ये अलग अलग मुक्ति होती तो हमारे यहां मुक्तों की संख्या बढ़ जाती क्योंकि किसी को कोई मुक्ति हो गया किसी को कोई मुक्ति होगा ऐसा तो हो सकता था विभिन्न प्रकार की मुक्ति होती हमारे यहाँ टोटल मुक्ति एक ही है तो अब उसको प्राप्त किया तो हो गया नहीं तो तब तक अमुक्त ही रहना पड़ेगा अमुक्त रहकर के चलाना पड़ेगा मुक्त नहीं हुआ नहीं तो श्रवण किया हो तो श्रवण के द्वारा भी ज्ञान प्राप्त हो गया परोक्ष ज्ञान की मुक्ति कुछ लोग मानते हैं परोक्ष ज्ञान से भी मुक्ति है मतलब परोक्ष ज्ञान हो गया उसको ज्ञान हो गया तो भी वो अपने विचार अवस्था में मुक्त होता है ऐसा मानते हैं वो सब हम नहीं मानते ये उनके अपने विचार में है यहां हमारे पास तो एक ही मुक्ति है और वो मुक्ति क्या है आगे बता रहे हैं कि मुक्ति अवस्था बोले तो एक अवस्था विशेष मान लेंगे जैसे हमारे यहां यो योग शास्त्र में अन्यत्र अन्यत्र अवस्थाएं बहुत मानी जाती है और हमारे यहां भी जागृत आदि अवस्थाएं हैं फिर अवस्थाएं माने तुरैत तो अवस्था भी एक मान ये अवस्था कहने से थोड़ा सा अच्छा लगता है ना अरे एक साल पहले हम दूसरी अवस्था में थे अभी ये और अवस्था में आ गया आप जो है दस साल तक अध्ययन किया तो आपकी ये अवस्था होगी ऐसे वो सर्टिफिकेट दे देते कुछ हुआ हुआ कुछ नहीं है वो ऐसे के वैसे है फिर कुछ ना कुछ होना चाहिए ना जब आप इतने पैसा पेमेंट करके अध्ययन कर रहे हो तो आपको कोई अवस्था ही प्राप्त नहीं हुई वैसे के वैसे है तो क्या मतलब इसलिए ये सब पैसा कमाने के लिए अवस्थाएं बना देते हैं बनाने के बाद कहते हैं कि तुरी अवस्था भी है तुरी अतीत अवस्था भी, भी है वो क्या क्या अवस्था हैं सब बोलते हैं ऐसे कोई अवस्था हमारे पास नहीं आगे बोलेंगे वो टीकाकार भी बोलेंगे शायद भाषाकार स्वयं बोलेंगे कि हम इसको कोई अवस्था नाम देते हैं लेकिन हमारे यहां हम मुक्ति अवस्था भी कोई अवस्था नहीं और दो ही भी लोग ये सुनकर के वो बिल्कुल उनको समझ में नहीं आता है अरे इतना सब दिखाने के बाद एक अवस्था भी प्राप्त नहीं होती अरे क्या बात है क्या कर रहे हैं आप तो आखिर लोग पूछते हैं ना आपको क्या आप कौन सी अवस्था में तो कितने समय से होगा सुन करके जाते हैं उनको समझ में नहीं आता आपको बोलना चाहिए कि मैं अभी जो है ना ये तीसरी अवस्था में पहुंचाऊंगा तो वो प्रसन्न हो जाता है वो बहुत अच्छा है तो आपको नमस्कार करेंगे फिर दक्षिणा देंगे सब कुछ करेगी क्यों कोई, न कोई तो तो ना कोई अवस्था तो प्राप्त हो गई ना अब बोले कि नहीं हम कोई अवस्था को प्राप्त कर, करने के लिए नहीं बैठे हैं, और हमारी यहां कोई अवस्था होती ही नहीं है तो आपके पास फिर दोबारा आएगा नहीं क्यों उसको समझ में नहीं आता तो आप कोई अवस्था की बात करें तो समझता होता है फिर आजकल कर क्या करते हैं कि अवस्था अवस्था हमारे पास नहीं है तो फिर क्या करेंगे तो बोल पहले ये कर देते हैं ये सब जो है गुरु बन जाते गुरु अवस्था एक अवस्था मतलब पहले शिष्य था अब गुरु हो गया अब हमारे यहां तो गुरु अवस्था को भी कोई अवस्था नहीं मान क्यों अभी भाष्यकार आगे कहेंगे बहुत ही स्पष्ट कहेंगे देखो जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक वो अज्ञानी है वो गुरु हो शिष्य हो वो पच्चीस साल पढ़ा हो पचास साल पढ़ा हो श्रवण किया हो कुछ किया हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता वो तो जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक वो अज्ञानी ही है उनके गुरु रहकर क्या पूजा करो वो आपका ये है आप गुरु मानते हैं आप उन, आ, उनसे विद्या प्राप्त की वो बात लेकिन हमारे दृष्टि से वो भी अज्ञानी यदि उनको जीवन मुक्ति अवस्था प्राप्त नहीं अब कोई भी अपने गुरु को अज्ञानी मानने को तैयार होता है क्या नहीं होता केवल वेदांत ही एक ऐसा करता है इसलिए ये लोगों को वेदांत पसंद नहीं क्यों हमारे गुरु को भी अज्ञानी मान लेते तो फिर कि कौन है ज्ञानी तो नहीं बता सकते अब गुरु भी अज्ञानी हो गया तो फिर बाकी का क्या हो रहे? तो कम से कम शिष्य बनाने के लिए गुरु को तो ज्ञानी होना पड़ेगा तब क्या है सारे गुरु यदि नहीं मानता हो समझ लो गुरु नहीं मानते हैं कि मैं ज्ञानी हूं शिष्य सारे मिला के किताब लिख करके एडवर्टाइजमेंट करके करके उनको ज्ञानी बना देता फिर बोलेगे हम तो अज्ञानी के पीछे कहीं जाएंगे हम तो जानी के पीछे जाएंगे तो वो न्या बना देते ऐसे रहते हैं ये सब वेदांत में नहीं हो सकता मान भाष्यकार के अनुसार हमारे जो वेदांत के जो विचारधारा है सिद्धांत है उसके अनुसार ऐसा नहीं होता क्यों कारण क्या है कि हमारी यहां कोई अवस्था नहीं है ब्रह्म व ही मुक्ति अवस्था हम मुक्ति अवस्था मुक्ति अवस्था कहते हैं ब्रह्म को ही मुक्ति अवस्था कहते हैं अन्यत्र भाष्यकार ने आत्मैव मुक्ति अवस्था ऐसे भी कहा वृदाण्य भाषा में भी है यहां भी है आत्माच मुक्ति ऐसा कहते हैं वो आत्मा और मुक्ति में कोई अंदर नहीं है इसलिए मुक्ति अवस्था कोई अलग अवस्था है ऐसी कल्पना नहीं करनी चाहिए ये ब्रदार ने भाषण में भी आ, आ, आ, आ, के प्रथमाध्याय सातवां चतुर्थ ब्राह्मण के सातवां मंदिर के इस व्याख्या में भी वहां भी व्याख्या करके भाष्यकार ने कहा कि ये कुछ लोगों की ये माना अपने उनके विचार है कि ये कोई अवस्था माननी नहीं चाहिए मुक्ति अवस्था मुक्ति को कोई अवस्था माननी चाहिए तो उन्होंने उसका निराकरण किया हम इसको अवस्था भी नहीं मानते अवस्था माने एक एक स्थिति के बाद दूसरी स्थिति दूसरी स्थिति के बाद तीसरी ऐसे कुछ आप मानना चाहते ये तो अवस्था है आपकी हमारे यहां ऐसे कोई स्थिति नहीं क्योंकि वो पहले भी वही स्थिति में थे अभी भी वही स्थिति में है तो उसके पास एक ही स्थिति है तो फिर उसको उसी रूप में मानते और सब खारिज करते नहीं स्वीकार करते यही बोला कि ब्रह्म ही में मुक्ति अवस्था फिर क्या है आप कहते हैं तो ब्रह्म मुक्ति अवस्था है तो ब्रह्म का भी एक कुछ भेद होगा बोलते न चाह ब्रह्मणों अनेक आकारों योग ये तो आपको पता ही है कि ब्रह्म का कोई अनेक आकार तो है नहीं तो जब ब्रह्म ही मुक्ति अवस्था है तो वो जो भी अवस्था में है उसी में है उसके लिए तुरी या फिर वो अतीत या अतीत कुछ नहीं होता क्योंकि ब्रह्म के लिए कोई अतीत भी नहीं है कोई व्यतीत भी नहीं ऊपर भी नहीं है कोई नीचे भी नहीं क्यों ब्रह्म तो नीचे भी है ऊपर भी है ब्रह्म ज्ञान के बाद आपको ऊपर जाएगा नीचे जाएगा ऐसा भी नहीं वो भी नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं आप बताओ इसलिए ब्रह्म रूप एक मान करके उस ब्रह्म को ही हम जब मुक्ति मानते हैं उस स्थिति में आपको हम कह रहे हैं आपको कहीं नहीं जाना आप यही रहो ऐसा बोलते और अत्रीन थे अत्र ब्रह्म समस्ते यही ब्रह्म प्राप्त करते हैं और यही लीन हो जाता कहीं नहीं जाना अब और हदासश होते हैं इन जो लोग क्योंकि वो सब तैयारी करके कहीं जाने के लिए बैठे हुए हैं ना पासपोर्ट सब तैयार करके तो सोचता है कि अभी कहीं जाना भी नहीं है वो कुछ भेद भी नहीं होता है और हम अपने को प्रूफ दूसरी बात क्या है कोई ज्ञानी हो गया बोलो अब ज्ञानी हो गया तो अभी जैसा बताया शिष्यों को पता नहीं कि गुरु अज्ञानी है कि ज्ञानी है समझ लो गुरु को हो गया ज्ञान गुरु स्वयं ज्ञानी है गुरु को अनुभव हो गया ज्ञान का अब ऐसा होने पर भी गुरु स्वयं भी डिक्लेयर नहीं कर सकता है कि मैं ज्ञानी तो फिर क्या करेंगे मतलब कोई प्रमाण नहीं यदि कोई भी गुरु अभी यही कहता अध्याय आजी के इसमें कि कोई गुरु ऐसा डिक्लेयर करता है कि मैं ब्रह्मज्ञानी हूं तो आप मानना वो ब्रह्मज्ञानी नहीं है क्योंकि हमारे यहां कहा गया कि जो अपने को ब्रह्मज्ञानी कहता है वो ब्रह्मज्ञानी नहीं हो सकते और वो नहीं हो सकता क्यों वो ब्रह्म को ज्ञानी मतलब पहले अज्ञानी था बोलना पड़ेगा तो पहले अज्ञानी का मतलब वो अब्रम्ह था अब्रम्ह था तो अभी ब्रह्म कैसे हो नहीं हो सकता तो अब क्या स्थिति है देखिए बहुत मुश्किल होता है जितना सारा परिश्रम करने के बाद आपके हाथ कुछ नहीं लगने वाला मतलब आपने ब्रह्मज्ञानी होकर के अभी ब्रह्मज्ञानी नहीं कर सकता और आपने नाम के आगे जो है ब्रह्म 108 ऐसा नहीं लिख सकता कुछ नहीं कर सकते इसीलिए हमारे क्या हो गया कुछ न कुछ तो होना ही पड़ेगा कुछ तो आदर के लिए कुछ तो विशेषता दिखानी पड़ेगी तो फिर ये सब जो है नाम के आगे पीछे वो लिखना ये लिखना फिर क्या क्या, क्या लिखना ये सब शुरू किया आदर के लिए मन वो सब दिखा था वास्तव में ऐसा कुछ भी संभव नहीं है क्योंकि अज्ञानी ज्ञानी को नहीं जान सकता और ज्ञानी जानने के बाद में स्वयं ज्ञानी है ऐसा डिक्लेयर नहीं करता और ज्ञानी में कोई भेद नहीं होता ज्ञानी जो जिस विषय को प्राप्त किया उस विषय में कोई भेद नहीं होता और वो अवस्था को प्राप्त नहीं करता और उसके शरीर में कोई विशेष लक्षण नहीं आता कुछ नहीं आता जैसा पहले था वैसा रहे तो ऐसे स्थिति में ब्रह्म को पहचानना अत्यंत कठिन है बहुत मुश्किल है नहीं कर सकते इसलिए आप धोखे में रहेंगे कुछ ना कुछ होगा तो अब क्या है कि ऐसे स्थिति में ये योगी लोग यहां से विचार करके योगी लोगों ने अपने कुछ लक्षण बनाए कि वो बोले कि अभी ऐसा ब्रह्मज्ञानी होगा तो उनको समाधि अवस्था में ऐसा रहना चाहिए फिर वो खाना पीना छोड़ देना चाहिए ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ उन्होंने बनाया अरे ऐसी सिद्धि होगा वैसे सिद्धि होगा कुछ बनाया ये सभी ने अपने अपने कल्पना करके कुछ न कुछ बनाया वो जितने भी कल्पना करके बनाए वो कोई भी ब्रह्मज्ञानी के नहीं वो सिद्ध पुरुषों के हैं योगियों के सिद्ध पुरुषों की कल्पना की है ब्रह्मज्ञानी के लिए नहीं हो सकता क्यों क्योंकि ये ब्रह्म ही मुक्ति अवस्था और ब्रह्म मुक्ति अवस्था होने से भान जड़ चेतन का भी भेद नहीं है आप किसको अज्ञानी कहोगे आप ज्ञानी है इसका मतलब बाकी अज्ञानी है ना ये तो हुआ मैं ज्ञानी हूं बाकी सब अज्ञानी है तो ऐसे में बाकी को अज्ञानी कहने का अर्थ क्या हुआ कि वो उनका स्वरूप से ब्रह्म नहीं है आपको स्वरूप ज्ञान नहीं है उनके अंदर आपका स्वरूप दिखाई नहीं दे रहा था तो आपको अज्ञानी दिखाई दे इसलिए ब्रह्म को अज्ञानी भी दिखाई नहीं देता तो समस्या हो जाती तब क्या है वो सोचता है कि आप किसका उपदेश दिए उपदेश भी नहीं देता जो जो उपदेश देते हैं डांटते हैं श्रवण कराते हैं पढ़ाते हैं यह सब जो है ना वो पूरा ब्रह्म नहीं होता है ऐसे समझना पड़ेगा क्यों वो जब उपदेश देना बंद कर देता है वो उसके अवस्था में जाने के बाद उसको अज्ञानी दिखाई नहीं देता ऐसा बोलता है भाषण उसके सामने अज्ञानी नहीं है तो क्या करेंगे वो वो सोचता है कि इसके मन में ये विचार आ गया उसके मन का ये विचार का परिवर्तन करने के लिए वो करुणा से कुछ करता है वो उनका एक अंदर एक करुणा हो जाती है तब जाकर के करता है नहीं तो वो उसको अज्ञानी दिखाई दे रहा है ऐसा नहीं इसलिए ब्रह्मज्ञानी सभी को नमस्कार करता है तो सभी को नमस्कार करता है ऐसा लिखा है कि सबको आत्मभाव से नमस्कार करता है नहीं करते हैं तो किसी को नहीं करते और वहां उनके इसमें कोई भेद ही नहीं सिद्ध कर सकता उनके अपने पक्ष है दूसरे पक्ष है ऐसा कोई भेद भी सिद्ध नहीं कर सकता तो हाँ तो वो तो लक्षण बताते हैं वो खाली वो ये बाह्य लक्षण है माने ऐसे ऐसे लक्षण से उनको पहचानने का प्रयास करो अब वो जो है ना वो दो चार बार आप अच्छी तरह उसको पढ़ेंगे तो आप भी थोड़ा ऐसा लक्षण दिखा सकते हैं अपने वो, वो कुछ लक्षण है, है। साधक पहचान सकता है साधक, साधक, साधक।, आ, साधक पहचान सकता है लेकिन वहां भी क्या होता है आप मतलब आप देखे ना आपको तो बोलने की आवश्यकता बहुत सारे लोगों को देख के कई लोग ऐसे नाटक भी करते हैं और नाटक करने वाले और सच्चाई करने वाले को समझ में नहीं आता उस दिन हमने बोला ना जो अवधूध लोग होते हैं दो प्रकार के होते एक तो पागल रहता है एक तो असली अवधूत होता है और दोनों एक ही तरफ करते हैं। अब वो समझ में नहीं आता अब दत्तात्रेय जी के कथा में आप सुने होंगे भागवत आदि इत्यादि में तो उनका विचरण तो पिछाद इत्यादि विचरण था तो ऐसे में वो ज्ञानी है करके निश्चय करना बड़ा मुश्किल और ज्ञान के लक्षण जितने भी कहे आंतरिक लक्षण तो आप किसी प्रकार समझ नहीं सकते आपके मन के अंदर क्या विचार चल रहा है वो आपके अलावा कौन जान सकता है भगवान जान सकता है और कोई नहीं जान सकता इसलिए बाह्य में बहुत कुछ होता है अब रावण भी साधु का जो है वेश बन करके सीधा जी को लेके गया तो वो वेश बहन करके आएगा तो सीधा जी इतने ज्ञानी है देवी है तब भी सीधा जी भी नहीं पहचान पाए और जब वो हिरण बन करके आए तो स्वयं राम जी भी नहीं पहचान पाए कहते हैं राम जी पहचाना फिर भी उन्होंने पीछे गया जो भी हो कथा के अनुसार तो नहीं पहचाना बोलना पड़ेगा हिरण मान करके गया तो ऐसे में वो पहचानना बड़ा कठिन होता है अब लक्षण क्या है लक्षण के अनुसार आपको जानना है तो सत्य यह है कि स्वयं ही आप जान सकते हैं कि आपको ज्ञान हो गया नहीं हो गया स्वयं का अनुभव में आपको ये सब विकार आदि नहीं है और दुख आदि नहीं है तो ये लक्षण से आप उसको जान सकते दूसरे के द्वारा जो ज्ञानी को जाना जाता है वो केवल अनुमान है प्रत्यक्ष नहीं है अनुमान है ये शास्त्र से जानने के बाद ही वो अनुमान करता है आप हो सकता है ये सब लक्षण उनका था सब अनुमान से और बहुत साल साथ में रहने पर वो अनुमान में जो कुछ कहा गया सत्य है ये मालूम पड़ेगा तब जाकर के आप विश्वास कर सकते हैं नहीं तो नहीं नहीं तो बहुत मुश्किल है कितने धोखा हो जाते हैं दुनिया में इसलिए ऐसा ही सर भी होता इसलिए स्वयं जो है स्वयं को जानता है तो उसी के आतिरिक्त तौर को जान नहीं सकते और उनका ज्ञान ब्रह्म रूप में होता है मुक्ति रूप में भी होता है तो अब देखिए आपको ये सुनकर के भी लग रहा है कि यह क्या बात है हम बिल्कुल लक्षण से पहचान ही नहीं सकते तो इतना वेदांत सब अध्ययन करने के बाद मुक्ति अवस्था हो गई कि नहीं हो गई और क्या हुआ कैसा हुआ कुछ पहचान नहीं सकते तो यह सत्य है वेदांत का यह सत्य है ये इसी पर ही बहुत सारे विरोधियों और अन्य विपक्ष जो विचार करते हैं उनको सबको यही परेशानी आ गई क्योंकि ऐसे भाष्यकार ने कहा भाष्यकार मात्र नहीं परंपरा में अन्य जो भी है उन्होंने कहा गौड़ आचार्य जी ने भी कहा और अन्य अन्य जितने भी है सभी ने इस विषय पर ऐसे ही कहा और आप अन्य ऋषियों के ग्रंथ देख के जो वेदांत पर ग्रंथ है योग वासिष्ट देखिए या अष्टावक्रादि ग्रीता इत्यादि जो भी देखिए ग्रंथ सभी ने ऐसा कहा उनको लक्षण से नहीं पहचाना जा सकता अलिंग अव्यक्त आचार पिछले भी आए पिछले भी अव्यक्त आचार है अलिंग होता है ये कारण क्या है क्योंकि ब्रह्म ही मुक्ति अवस्था है अब ब्रह्म मुक्ति अवस्था होने से ब्रह्म से आदरित को कहा लाएंगे आप कोई नहीं जा सकता तो जो चेष्टा वो पहले कर रहे थे वैसे चेष्टा वो करते रहेंगे खाना पीना तो वैसे चलता रहेगा ज्ञान हो गया अंतर ऐसा होता एक लिंग अवधारणा देखो मैंने बोला ना एक, एक वाक्य उसका लक्षण कह रहे अब क्यों है एकलिंगा लिंग अवधारणा एक ही लक्षण है उसका एक ही लक्षण मतलब ब्रह्म लक्षण अब ब्रह्म लक्षण को ब्रह्म ज्ञानी के बिना और कौन जान सकता बाकी आप जानते हैं शास्त्र के द्वारा वो अनुमान होता है इसलिए एक लिंगा अवधारणा एक लिंग ऐसा कहा गया अब कैसे कहा देखो ऐसा कहा अस्तूलम अना दीर्घम अग्रस्व अवलोकित अच्छापम ऐसे करके लंबा चौड़ा सबका निराकरण करके बोलते अब वो जितने निराकरण वहां किए हैं वो सारे आप उठा करके देखिए 19-20 जितने निराकरण है वहां अस्तुल अग्रस्व मलोक अच्छा स्नेग ऐसा करके पूरा निराकरण किया तो वो निराकरण सारा मिला करके टोटल करके देखिए आपको क्या निकलेगा वो लक्षण है क्योंकि ब्रह्म ही है ना ब्रह्म का लक्षण है और वही लक्षण इनका अब ब्रह्म का लक्षण आप शरीर से जान सकते हैं क्या क्यों शरीर में अस्तूलन अग्रस्व मघ अलोक अच्छा आय इत्यादि नहीं रहता है तो फिर आप कौन से लक्षण के जानते हो कौन सा लक्षण के जान रहे कोई लक्षण नहीं जान सकते वो तो वो सचिदानंद स्वरूप का जो स्वरूप लक्षण है वो एक लक्षण के बिना और कोई लक्षण ब्रह्म का लक्षण आप नहीं जान सकते समझ लो ज्ञानी होने के बाद बहुत स्थूल हो गया तो फिर वह अस्तूल नहीं है बहुत मोटे मोटे और ज्ञानी होने के बाद बहुत पतले पतले हो गए तो वो भी नहीं कर सकते तो हम कौन सा करेंगे अच्छा मन को लेके कैसे करेंगे वो भी नहीं हो सकता क्योंकि वहां विचार आदि चिंता आदि इसीलिए यह समस्या है इसके लिए इसको एक लिंग का, एक लक्षण का एक लक्षण क्या ब्रह्म लक्षण और ब्रह्मविद ब्रह्मी तो ब्रह्म से लक्षण कहां से लाएंगे आपको ब्रह्मविद ब्रह्म ही होता है ना तो अतिरिक्त लक्षण कहां लाएंगे अब जहां जहां लक्षण कहा जाता है वो थोड़ा बहुत आपको अनुमान करने के लिए एक उद्देश्य रूप में कहा जाता है देखो ये ये लक्षण होगा तो ज्ञानी होने की संभावना है ऐसा अब वो अर्जुन ने वहां पूछा कि कैर लिंगई कौन सा लिंग लक्षण लगेगा कि हम थोड़ा जान सकते हैं तो इसलिए उन्होंने ऐसे ऐसे लक्षण बोले ऐसे ऐसे हो सकता और वो सारे आप देखो अभी भगवान में स्वयं लक्षण घटा के देखो भगवान जब तक स्वयं नहीं कहते हैं नमे पार्थास्थित कर्तव्य त्रष्णलोगेशन नहीं तो स्वयं भगवान ने कहा कि मेरे ये सब कार्य को दे करके भगवान पर असूया करते लोग ऐसे ही अपने आपका अठारह अध्याय तो इसका मतलब क्या है उनको भगवान को भी स्वयं लोग नहीं पहचान पाए कि ये ज्ञानी है आ, बस ये आप कह रही है अनुमान घर हाँ बिल्कुल बस ये हो सकता है कि आप विपरीत लक्षण के द्वारा निवारण कर सकते हैं और जो लक्षण शास्त्र में कहा वो उसका यदि आपको यथार्थ तो स्मरण है तो आप उसका अनुमान कर सकते हो सकता है इनके अंदर कुछ नानी का लक्षण है फिर वो भी आप रख करके निरंतर देखना पड़ेगा वो रात में क्या करता है दिन में क्या क्योंकि कभी कभी दिन में नानी होते हैं रात में कुछ होता है तो वो भी सब देखना पड़ेगा तो सारा दे करके कई सालों के बाद में आपको लगेगा है कुछ ना कुछ इनके अंदर कोई निष्ठा बनी हुई है ऐसा कालांतर में पता चलता है ये आज हमारे गुरुजन सब यही कहे हम लोग सब यही प्रश्न जैसा आप पूछ रहे हैं ऐसे हमने भी पूछा तो यही उत्तर कहे कि ऐसा कोई हम किसी को सर्टिफाई करके गारंटी नहीं कर सकते शास्त्र स्वयं नहीं कहता तो फिर क्या करेंगे इसीलिए अस्तूला मनाणु अग्रस में यह लक्षण हो गया सै दिनेदी आत्मा ये ने दिनेदी आत्मा है नये दिनेदी आत्मा को कौन से लक्षण से करेंगे लक्षण नहीं चाहिए बोलता है आप बोल रहे हैं तुरिया तुरिया तुरी तो वो और ये अतीत वो अतीत करके कितने अतीत लगा दिया अब वो बोलता है कि आप तुरत में पहुंचेंगे कैसे और किसी ने पूछा हमको अब तुरिया तुरत में कर, पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा पहले तो जागृत स्वप्न सुशुप्ति फिर तुरीय फिर तुरी, फिर तुरी में जाना बोल यदि कोई अवस्था है तो, तो अब जो है जागृत स्वप्न सुशुप्ति पार करने का मतलब जागृत स्वप्न सुशुप्ति के बाद समाधि लगानी पड़ेगी तो समाधि क्या जागृत स्वप्न सुचुप्ति के बाद क्रम से होगी या फिर सीधा होगी मैंने कल्पना करने वाले भी कितने बेचुक कल्पना करते हैं आप देखिए कि अभी जागृत स्वप्न सुचुप्ति से फोर्थ तो का अर्थ क्या है संस्कृत जानते हैं आप तुरिय मतलब फोर्थ स्टेज फोर्थ स्टेज के लिए बाकी थ्री स्टेज चाहिए कि नहीं चाहिए है ना तो मतलब पहले आपको जागृत में रहता रहना पड़ेगा फिर सपने में जाना पड़ेगा फिर सपने में जाकर के फिर सुषती में रहना पड़ेगा अब सुषुति में कितने काल रहना पड़ेगा फिर वहां से आप सूर्य में जाएंगे मतलब जागृत से सूर्य में नहीं जा सकते क्योंकि वो फोर्थ स्टेज है फोर्थ स्टेज तो फर्स्ट स्टेज सीधा फोर्थ में जाएगा नहीं तो बीच में इसे गुजरना पड़ेगा ना क्या मतलब है उसका वो उसका कोई तात्पर्य नहीं है उससे उसका तात्पर्य है कि ये जीव अलग अलग अवस्थाओं में अनुभव करते हुए एक आत्मा का अनुभव करते हैं उसी में सभी का पहचान होता है वो पहचान को वहां तुर्य कहा गया वो तुरियम माया संघ तुरीयम परम अमृत मजम ब्रह्मा ये तन्नदोस्मी किसी को भाष्यकार ने मांडू के में के वो जो ध्यान श्लोक में कहा यह जो तुरीय संख्या बोल रहे ये फोर्थ स्टेज ऐसा मत समझो पता नहीं ये लोग ये, ये सब अध्ययन करके भी इसके ऊपर ध्यान नहीं देते फोर्थ स्टेज फिफ्थ स्टेज बोलते रहते तो ये माया संज्ञ मै माया संज्ञम परम अमृतम वो संख्या जो बताई ना ये जो कल्प ये जो अवस्थाओं को लेकर के हमने फोर्थ स्टेज बोला वहां कोई फोर्थ स्टेज फिफ्थ स्टेज कुछ नहीं होता है वो एक ही स्टेज है बोल रहे एक वो एक लक्षण में होता है वो जागरण में भी स्वप्न में भी सारे में तुरी वैसे के वैसे भाषी में भी है वहां के भाषी में भी है वहां आत्मा को पहचानने की दृष्टि से वहां ये कहा गया है वो अवस्थाएं होती है वो उधर से गुजरता है इसका मतलब ऐसे स्टेजेस होते है, ऐसा हैं ऐसा नियम, कोई स्टेज में नहीं मानते इसमें तो हमारे हमारी आत्मा तो जागृत में भी स्वप्न में भी सुषुप्ति में भी तुरय है वो जागृत में भी तुरिया है स्वप्न में भी तुरिया है सुसुप्ति में भी तुर है तुरय में भी तुरै यदि तुरैया अधित होता है उसी से भी अधित होता है तो वहां भी तुर है तो टोटल वो आत्मा ही है उससे अलग है, और कोई लक्षण उसका नहीं ना यत्र यान्य पश्य दी नान्य जहां कुछ भी ज्ञान नहीं होता है ऐसा वर्णन किया ब्रह्मे वेदम अमृतम पुरस्ताद ब्रह्म पश्चात ब्रह्म उत्तरद इत्यादि वर्णन किया इदम सर्व में सर्वात्म भाव में ऐसा वर्णन किया सवाएश महानज आत्मा वो जो महानज आत्मा तो क्या है अजरहा अमर अमृतहा अभय ब्रह्म तत्व का उपदेश तो दिया वहां तु अस्त सर्व आत्मे ये जब सब कुछ आत्मा ही हो जाता है तो अपने से अतिरिक्त तो कुछ नहीं दिखता है उसको खे न कम्पस्या किसके द्वारा किसको देखेगी इसलिए मैंने कहा जब उसको ज्ञानी को ज्ञान हो जाता है तो अपने से अतिरिक्त तो कुछ नहीं जानता है या आत्मा से अतिरिक्त तो कुछ नहीं जानता है। वो अपने से अतिरिक्त जानने का मतलब वो नाम रूप वाला नहीं जानेंगे कोई भगवान है मैं ये नाम वाला हूं मैं ये जो है गुरु हूं मैं शिष्य हूं ऐसा कोई भाव नहीं जानता वो आत्म रूप से नहीं जानता वहां अपने को नहीं अपने को ही जानने का अर्थ आत्मा को जानता तो वहां सर्व आत्मैव भूत तो आत्मा ही हो गया फिर उसके लिए अज्ञानी कहां से आएगा फिर अज्ञानी कहां से लाएंगे क्योंकि स्वयं को स्वयं को आत्म रूप में जानता है ज्ञान के रूप में जानता है तो वो ज्ञान के रूप में सभी को जानता है तो अज्ञानी कहां से आएगा फिर साधक कहां से आएगा फिर साध्य कहां से आएगा ये जगत कहां से आएगा नाम रूप सब कहां से आएगा क्योंकि वो सब प्लस जोड़ना पड़ेगा ना उसको नहीं। है नहीं तो है ही नहीं मतलब दूसरा दिखता नहीं ऐसा नहीं है यह भी नहीं समझना है कि वो आम खोलेंगे तो कुछ नहीं दिखता अंधेरा अंधेरा दिखता है या प्रकाश प्रकाश ऐसे भी लोग बोलते हैं वो तो प्रकाश कैसा है एक हजार सूर्य जैसा चमकता है ना उस प्रकार का प्रकाश है है होगा एक हजार सूर्य चमक सकता है तो उतना प्रकाश रहेगा मतलब प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देगा और कुछ नहीं दिखाई देगा अब जब एक हजार एक सूर्य एक साथ आए तो प्रकाश दिखाई देने के लिए लायक रहेगा कि नहीं रहेगा वो दिखाई देना वहां होगा नहीं उसका ज्ञान भी नहीं होगा तो आप प्रकाशमय रहेंगे और यह प्रकाश उस प्रकाश से कोई संबंध नहीं ये तो जड़ प्रकाश है इसको हम आत्मा का प्रकाश नहीं मानते वहां प्रकाश का मतलब आत्म रूप से ही हो जाना बौद्ध रूप में हो जाना इसलिए वहां प्रकाश भी नहीं होता अंधेरा भी नहीं होता अंधेरा भी वही है प्रकाश भी वही है जो भी कुछ है वही है इसलिए उसके लिए कोई द्वितीय दिखता नहीं और द्वितीय दिखता नहीं, नहीं तो आप किस उपदेश देंगे अब तुम भी जानी हम भी जानी और कौन जानी किसको उपदेश देंगे दो ज्ञानी आपस में मिलते समय कभी बातचीत नहीं करते आवश्यकता नहीं वो क्या पूछेंगे वो क्या पूछेंगे आप कैसे हैं आज के सुबह के नाश्ता सब ठीक रहा अच्छा ऐसे पूछेगा क्या <laughs> क्या पूछेंगे उनको पूछने का विषय क्या रहेगा कुछ नहीं पूछते ऐसा होता है। ऐसा अनुभव हुआ हमारे प्रत्यक्ष में भी ऐसा अनुभव हुआ ऐसे हम स्वामी जी से सुने की सदगुरुदेव शिवान जी महाराज जी रवण महर्षि को मिलने तो वो साउथ इंडिया यात्रा में थे तो महर्षि जी जीवित थे तो उस समय मिलने गए अब वहां तो बड़े स्वामी जी जी महाराज जी आ रहे हैं और स्वामी जी को मिलने के लिए आ रहे हैं वहां लोग जो जो भी उनको मालूम हुआ सारी व्यवस्था की सब कुछ किया और दोनों गए बोलते हैं जा गए मिले सब कुछ किए लेकिन न कोई बातचीत की न कोई उन्होंने कोई नमस्कार किया न वो कुछ किया कोई चेष्टा उसका वीडियो फोटो भी एक बार मैंने देखा था वहां कुछ नहीं हुआ और बाद में वापस आ गया महाराज जी वापस आ गए तो कोई ना पूछा आप इतने बड़े महाराज जी आप मिले तो कोई बातचीत नहीं हुई बोला क्या बातचीत बातचीत तो का कोई विषय नहीं रहा हमारे बीच में नहीं। उनको लगा ही नहीं कोई ऐसी बातचीत करनी तो हम होते तो क्या होता अरे वो महाराज जी कैसे है वो तो कुछ ना कुछ पूछना नहीं पूछे हुए बैठ नहीं सकते ऐसा होता है ये ज्ञानियों में क्या उन्होंने नाटक नहीं दिखाया या कि ऐसा कुछ नहीं किया तो स्वाभाविक रूप से उनको कोई पूछने की आवश्यकता नहीं किसके विषय में क्या पूछेंगे जिसको वो जानते हैं उसको वो जानते वो जो बैठा है वो ही बैठा है ऐसा उन्होंने उत्तर दिया महर्षि जी भी ऐसे उत्तर दिए वो जो, जो है वो इधर है इधर है वो है अब वो क्या पूछना सुनना कुछ नहीं ऐसा होता इसी प्रकार नारायण गुरु के बारे में भी कहते हैं नारायण गुरु जी भी जब राणा महर्षि को मिलने तो उनका भी ऐसे अनुभव हुआ तो उन्होंने भी कुछ बातचीत नहीं की और बाद में वो नारायणगुरु वापस जा करके उन्होंने एक बहुत सुंदर श्लोक लिखा वो कवि थे बहुत अच्छे कवि थे तो उन्होंने महर्षि के बारे में एक पद्य लिखा कैसा ऐसा, -ऐसा मुझे अनुभव हुआ करके लेकिन वहां कोई बातचीत नहीं हुई ऐसा होता है इसलिए ये एक विलक्षण स्थिति है ये आपको समझना बुद्धि से समझना बहुत मुश्किल है तो विहीन हो जाते हैं तो हमारा मन बंद हो जाता है जो लक्षण से युक्त है उसी को हम समझ पाते हैं लक्षण नहीं है तो नहीं समझ पाते नहीं। इसलिए लक्षण से अतीत कर दिया तो सर्वम आत्मैव अभूत ऐसा बोला कि सब कुछ आत्मा ही हो गया तो वहां उसके लिए कोई दूसरा कहा से आएगा वो कैसे कुछ उसके साथ दूसरे भाव से कोई व्यवहार कैसे करेगा नहीं हो सकता हाँ उनको मन नहीं है ऐसा मैंने उन्हें कहा मन नहीं है कहा होगा वो आप सोच रहे हैं कि उसको मन नहीं वो मन नहीं है तो फिर जड़ हो गया तो, तो पत्थर हो गया मन नहीं है ऐसा नहीं है तो मन तो होता है वो तो बाद में जाके लिखा वहां अभी आप आकर के सामने बैठे कि मुझे आपसे कुछ पूछना है तो क्यों पूछना है? कोई कारण हो वो पूछेंगे ना अब कोई कारण नहीं तो मैं क्या पूछूंगा आपको अब पूछना केवल फॉर्मल होगा तो अभी देखो आप इतना सुनने के बाद भी आप पूछ रहे हो इसका मतलब क्या है कि वो शंका मन में बैठी हुई है इसलिए आप पूछ रहे हैं तो पूछ रहा है तो वो कुछ मन में विचार होता है और विचार में कुछ कारण होता है अब कोई कोई जो है वो एक फॉर्मालिटी के रूप में पूछते हैं एक बिहेवियरल ये होता है मन कोई आया हमारे यहां तो कैसे है क्या है चाय चाहे इत्यादि पूछना तो एक स्वाभाविक होता है तो वो वो उससे जो परे हो गए हैं अब वो क्या पूछेंगे और ये तो सत्य होगा अभी जितने कथा हमने स्वामी जी से सुना उतने आपको सुनाया ये तो आगे पीछे आप देख सकते हैं कि महर्षि तो बाद में भी नहीं पूछा होगा कि शिवानी जी महाराज जी आए तो उनको खाना खिलाया या चाय पिलाया वो उनको रहने कुछ नहीं पूछा होगा आवश्यक नहीं हो तो वहां तो व्यवस्था अलग है वो तो खाना तो खिलाया ही होगा तो वो क्या पूछना तो टोटली आप देखेंगे पूछने का मैटर आपके पास क्या आता है आत्मा के बारे में तो पूछ नहीं सकते इसीलिए वो मन नहीं है ऐसा नहीं ये तो आप गलत समझ रहे हैं उनका मन बहुत अच्छा होता है और स्वस्थ मन होता है सुस्त मन होता है और आपके आपसे ज्यादा भी बातों को याद रखते ये है ये ज्ञान की स्थिति में ना ये ऐसा नहीं होता है समाधि की स्थिति और ये स्थिति अलग होती है समाधि तो अलग चीज है ये अलग है इस प्रकार ये हाँ, इत्यादि हा इत्यादि श्रुदिभ्ये कहा इत्यादि श्रुतियों से ये क्या सिद्ध किया ये तीन बातें बताऊ एक तो मुक्ति अवस्था सर्व देशु एक रूप है, और तीसरा, दूसरा क्या है कि मुक्ति अवस्था ही ब्रह्म है और तीसरा क्या बोला एक अवधारणा ये तीन बातें इसमें मुक्ति अवस्था वेदांत में अनेक रूप नहीं है उसमें कोई भेद नहीं होता और मुक्ति अवस्था स्वयं ब्रह्म ही है और उस मुक्ति अवस्था में एक ही लक्षण है जो इत्यादि अस्तुलिस के द्वारा जो लक्षण कहा जाता ब्रह्म का स्वरूप लक्षण उस लक्षण से अतिरिक्त कुछ नहीं है वहां इसलिए न कोई अवस्था है वो न कोई परिवर्तन है वहां कुछ होता नहीं इसलिए वो प्राप्त होने के बाद में विद्या के द्वारा कुछ भेद होता है ऐसा नहीं करना चाहिए गलत है ये इसमें निश्चय किया इसी की टीका थोड़ी सी है तो बनती है मुक्तिनामा काजिद अवस्था विद्य चे अद्वितीयत्व विरोधा अवस्था चागृतव अवस्थावत् असौ अभी निवृत्तिमतीद्या इसलिए ये ये प्रश्न यहाँ हो सकता है यदि मुक्ति को भी कोई अवस्था मानेंगे आपने मुक्ति अवस्था मुक्ति अवस्था कर दिया लगता है कोई अवस्था ये अवस्था शब्द का अर्थ के अवस्थीय दे अस्यामिधि अवस्था उसमें ये स्थित रहता है कुछ समय बैठा रहता है कोई का कुछ प्राप्ति होती है तब तो उसको कहते यदि मुक्ति अवस्था को भी यदि कोई अवस्था आप कहते हैं ये दी ये, ये, दी ये भी अवस्था है तो तो विरोध हो जाएगा अद्वितीय नहीं रहेगा फिर क्यों मुक्ति और अवस्था इनका दोनों का संबंध और उस अवस्था अवस्था के साथ जो व्यक्ति है उसका संबंध भी हो जाता, उसे अतिरिक्त नहीं माना जाता तो ऐसे में क्या करेंगे अब अवस्था तो आदि ये भी तो अवस्था है ना तो ये यतर यवस्था तत्र निवृत्ति ही है जो जो अवस्था होती है उसमें प्रवृत्ति भी होती है निवृत्ति भी होती है। जैसे जागृत अवस्था प्रवृत्ति होती है निवृत्ति होती है स्वप्न अवस्था जा, आप जाते हैं और उसमें आते हैं सुषुभ अवस्था होती है और निकलती है समाधि अवस्था होती है और निकलती है कुछ भी अवस्था है एक ग्रुप में रहने वाली नहीं होती है। जो लोग जो सिद्धि ऋद्धि आदि प्राप्त करते हैं वो भी अवस्था होती है कुछ समय के लिए रहती है बहुत सारी अवस्थाएं हमारे कई प्रकार की अवस्थाएं होती है सारी अवस्था जितनी भी अवस्थाएं हैं प्रत्येक अवस्था आती है जाती है यदि मुक्ति को भी एक अवस्था कहेंगे तो वो भी आएगी और जाएगी जो आती है तो जाती है इसीलिए पूछ रहे हैं कि आपने मुक्ति अवस्था कह दिया ना भाष्यकार ने पहले मुक्ति अवस्था ही ऐसा शब्द प्रयोग किया तो वो सुनने वाला जो है पक्का वेदांती बैठा हुआ उलता है अवस्था आप कहेंगे तो अवस्था तो आप आद जागृत आदिगत अवस्था होने से जागृत आदि का समान हो जाएगी फिर वो क्या हो जाएगी निवृत्तिमति वो निकल जाने वाली हो इसीलिए हम इसको अवस्था नहीं मान सकते इसलिए तुरंत भाष्यकार ने कहा देखो हमारी मुक्ति अवस्था से तात्पर्य मुक्ति अवस्था से नहीं है ब्रह्म मुक्ति अवस्था हम ब्रह्म को दूसरा नाम दे देते मुक्ति अवस्था उसे अलग नहीं है ब्रह्म ही मुक्ति अवस्था ठीक है हमने कथम एदावदा मुक्तिर उत्कर्ष निष्कर्ष कृत विशेष राहित्य अब ये तो हमारी बात तो आपने बहुत लंबी चौड़ी समझाई लेकिन हमने हमारा प्रश्न था मुक्ति में कोई उत्कर्ष अपकर्ष होता है कि नहीं होता है ये हमने पूछा था तो तब कहते हैं न च ब्रह्मणों अनेक का आकार योग अस्थित तो क्यों उसमें कोई कम ज्यादा नहीं हो सकते हेतु क्या है कि ये जो मुक्ति अवस्था है ना ब्रह्म ही है और उस ब्रह्म में कोई आकार का भेद नहीं होता छोटा मोड़ा बड़ा और अंश का भेद कुछ नहीं होता न स्थान दो अधिकरणे निर्विशेषत्व स्तूलादिश्रूतिया ब्रह्मणों नुरूपित स्मती कहते हैं कि ये इस विषय में हमने न स्थान तो भी परस्य उभयिंग सर्वत्र ही ऐसा सूत्र आया था उभयिंग अधिकरण उभयिंग अधिकरण इस विषय में बहुत अच्छा अधिकरण था उभलिंगाधिकरण ये कौन सा ये इसी में है प्रथम तृतीय अध्याय द्वितीय पाद में था द्वितीय पाद में उभय लिंगाधिकरण एक विशेष अधिकरण है उसमें ये सूत्र आया था न स्थान परस्य उभयिंगम सर्वत्र ही ऐसा इसमें वहां ब्रह्म का जो स्वरूप निर्विशेष स्तूला आदि धर्म के द्वारा मुख्य ब्रह्म का स्वरूप निर्देश किया उसको भाष्यकार यहां स्मरण करते हुए एकलिंगत्व लिंगत्वधारणा आदि कहा इदस्य इतम इस कारण से मुक्ति निरदिशय है अभी इत्यादि से कहा ये आगे के लिए टीका है फिर देखिए ओ पोर्नमद्य दे पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम पूर्णमादा पूर्णमेवशिष्य ओब्रमराज